के लिए तो ब्रह्म तो के तो होने से आत्मा ही ठीक है तो अब यहाँ से चले जनाब विदूषा कर्म संभव बचने आपके ज्ञानी के ज्ञानी के कर्म में असम्भव बताए जाने से हैं ज्ञानी के कर्म में असम्भव बताए जाने से आगे देखो यह हेतु किसमें है इति निश्चया अवगम्य से यह भगवान का निश्चय ज्ञात होता है यह भगवान का निश्चय निश्चय करते निर्णय या भगवान का निर्णय ज्ञात होता है यह भगवान का निर्णय ज्ञात होता है किससे ज्ञात होता है विदुषा कर्मासव हेतु है ना कि ज्ञानी के कर्म में ज्ञानी के कर्म में असंभव बताए जाने से ज्ञानी के कर्म में तो ज्ञानी के कर्म संभव तो असंभव बताए जाने से यह भगवान का निश्चय ज्ञात होता है क्या निश्चय ज्ञात होता है वो बीच में लिखा हुआ है शास्त्र या निकर्माणते शास्त्र के द्वारा जिन कर्मों का विधान किया जाता है वे अज्ञानी के लिए विही है तो भगवान का निश्चय ज्ञात होता है क्या निश्चय है भगवान का बोलो हाँ बोलिए हानी हाँ ये भगवान का निश्चय ज्ञात होता है निश्चय ज्ञात होता है ऐसा भगवान का निश्चय मानने वाला कौन है भाष्यकार है नाश्यकार ऐसा कह रहे हैं ना भगवान का ये निर्णय है भगवान ने तो ये नहीं कहा है ना भाष्यकार ऐसा बताया उनको ऐसा लगा कि भगवान का यही निर्णय हो सकता है लग गया हाँ इस निर्णय किससे ज्ञात होता है समझ गए अब यहाँ पर देखो ये प्रश्न होता है प्रश्न में इसलिए आया क्योंकि ये कहा ने कि ज्ञानी से कर्म संभव नहीं, नहीं है इसलिए कर्म अज्ञानी के लिए है कर्म अज्ञानी के लिए क्यों है ज्ञानी के कर्म इसलिए कर्म किसके लिए हाँ मतलब ज्ञानी के कर्म संभव है इसलिए कर्म अज्ञानी के लिए है तो यहाँ ये शंका जो तो विभाग किया जाता है कि कर्म अज्ञानी के लिए है ज्ञान ज्ञानी के ज्यानी लिए, लिए है या विद्या ज्ञानी के लिए है कर्म कर्मानी के लिए है ये विभाग बनता नहीं है ये विभाग बनता नहीं है क्योंकि ध्यान देना जैसे कि अन्न को आप पीसते हैं गेहूं को पीसते हैं और आटा को पीसते हैं क्या क्योंकि क्या पिष्ट पिसे हुए को पीसना पिष्ट करना तो व्यर्थ होता है पिसे हुए को पीसना व्यर्थ होता है तो कहने का मतलब है कि जो ज्ञानी है उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है क्या तो ज्ञान की आवश्यकता किसको है ग्याना। ग्याना नहीं। नहीं। तो जिस प्रकार कर्मज्ञानी के लिए है उसी प्रकार ज्ञान भी अज्ञानी के लिए है सब कुछ अज्ञानी के लिए हुआ तो फिर ये विभाग करते बनेगा कि कर्म है अज्ञानी के लिए ज्ञान है ज्ञानी के लिए ये कैसे बनेगा यही सुनता है अब लगाइए ननु विद्या अभिदुषा योगे की अभिदुषा ये की विद्या भी ज्ञान अग, अभी है ना अज्ञानी के लिए ही या ऐसा लगा ना ज्ञान का भी अज्ञानी के लिए ही विधान किया जाता है क्या ज्ञान का भी अज्ञानी के लिए ही विधान किया जाता है विद्या अभी लगाया अभी क्यों लगाया है नहीं विद्या अफी अभी अफी इसे क्या लेने कर्म अज्ञानी के लिए कर्म होते है ना तो अफी अभी इसलिए लगाया है अब अभी क्यों लगाया है क्या निश्चय अज्ञानी के लिए ही है क्या कर्म किसके लिए नहीं है कि विद्या लगाइए का भी अज्ञानी के लिए ही विधान किया जाता है लग गया विद्या के शब्द जो है ये संदेह का सूचक शब्द है संदेह का सूचक शब्द है ननु कि विद्या भी अज्ञान विद्या का भी अज्ञानी के लिए ही विधान किया जाता है क्यूँ तो कारण बताना पड़ेगा ना तो कहते हैं क्योंकि क्योंकि अनर्थ वाक की समाप्ति में विद्या विधान अनर्थक क्या पंचमी है ना तो पंचमी हेतु में होती है तो हेतु बताया जा रहा है कारण बताया जा रहा है क्योंकि विविध विद्यत से एक अर्थ यहाँ पर प्राप्त विद्य से जिसको विद्या प्राप्त हो गई है क्या जिसको विद्या प्राप्त हो गई है क्योंकि प्राप्त हुई विद्या वाले व्यक्ति को विद्या का विधान करना अनर्थक है पिष्ट पेषण की तरह पीछे हुए को पीसने के समान पृष्ठ पेषण करना अनर्थक है ना <ंध़िन्द> तो लगा ना क्योंकि पृष्ठ पेषण की तरह प्राप्त हुए विद्या वाले मनुष्य को प्राप्त हुए विद्या वाला मनुष्य कौन ज्ञान विद्या ज्ञान ये प्राप्त हुई विद्या वाले मनुष्य को विद्या का विधान करना अनर्थक है समझ गया ना किसकी तरह पृष्ठ पेषण की तरह तो हेतु समझ में आया किसमें किस में हेतु था ये किस कथन में विद्या अभिजुस्त उसमें हेतु है है वहाँ उस विषय में उस विषय में तभी दूसरा कर्मान भी या वैसा होने पर तत्व अर्थ कर लेना क्या वैसा नहीं होने नहीं पर अज्ञानी के लिए कर्म का विधान किया जाता है ज्ञानी के लिए नहीं इस प्रकार कोई विशेषता संभव नहीं होती है या तो कोई भेद संभव नहीं होता है या तो ये कोई विभाग संभव नहीं होता है किसमें विभाग कि अज्ञानी के लिए कर्मों का विधान किया जाता है ज्ञानी के लिए कर्मों का विधान हाँ, ये ठीक है ज्ञानी के लिए ज्ञान की अपेक्षा ये भी बहुत ज्यादा अच्छा क्या अज्ञानी के लिए कर्मों का विधान किया जाता है और ना विषा वाक्य पूर्ण करो ना विषा पूर्ण वाक्य बनाइए कर्माण विधि है की ज्ञानी के लिए कर्मों का विधान नहीं किया जाता है इस प्रकार कोई भेद संभव नहीं होता है या विभाग संभव नहीं होता है ये शंका हुई ना पूर्व पक्ष हुआ इसका समाधान दे रहा है सिद्धांती ना ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना तो बताते हैं ना मतलब ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना तो बताया जाता है कहते तो हैं अनुष्ठेद जिसका अनुष्ठान किया जाए उसे क्या कहते हैं अनुष्ठेद अनुष्ठान किया जाता है कर्मों का तो अनुष्ठे कौन होगा कर्म होगा कि अनुष्ठे कर्म के भाव और अभाव से विभाग संभव होता है जिसे सो देना, तो सत्य ही पंचमी जब कुछ जानते है तो पंचमी हेतु में होती है ना तो ना, तो ना मतलब ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना तो उसने हेतु बताया है क्योंकि अनुष्ठे कर्म का अनुष्ठेय कर्म के भाव और अभाव से विभाग संभव होता है अनु कर्म के भाव और अभाव से विभाग तो आप भाव और अभाव क्या है अनुष्ठेय कर्म का तो समझाएंगे आगे है तब वाक लगेगा आगे समझा रहे हैं इसी को समझा रहे हैं भावु रो की अग्निहोत्रादि कर्मों के विधायक वाक्य विधि है ना विधि करते विधान करने वाले वाक्य जैसे अग्निहोत्र अग्निहोत्र होम करना चाहिए मीमांसा नया प्रकाश में अग्निहोत्र जो याद इतना ही है या अग्निहोत्र जो याद स्वर्ग कामा स्वर्ग कामा याद है याद है जोशिषो मेंज ये वाक्य तो है अग्निहोत्र को लेकर वाक्य आपको तो कैसा है? है नहीं है ना तो तो है अग्निहोत्री मतलब देखो विधायक के दो है इसके एक तो है यावत जीवेत अग्नि यावजी अग्निंग्रे में नहीं होगा नहीं होगा ये पर परिभाषा में है यावत जीवेत जीवित अग्निहोत्रम दुहार मतलब जब तक जिये तब तक अग्निहोत्र कोम करे या वाक्य जो है नित्य अग्निहोत्र का विधान करता है और नित्य कर्म का परित्याग करने से क्या होता है प्रत्यवाय होता है पाप होता है परिस्याग नहीं किया जा सकता है अब एक काम अग्निहोत्री है वो है अग्निहोत्र जो याद परमा वो काम अग्निहोत्र का विधान करने वाला वाक्य है और अग्निहोत्र दुहोटी जो है ना वो दिहोती जो याद के अर्थ में है ऐसा तो यह अग... क्या है कि अग्निहोत्र होम का विधान करने वाला वाक्य विधि का अर्थ क्या है विधान करने वाला वाक्य किसका अग्निहोत्रा तो याद अग्निहोत्र जो याद ये जैसे अग्निहोत्र कर्म उसी प्रकार जो ज्योतिष होमें कामा दक्ष पूर्णमा काम सूर्य काम हो जय ये है हाँ ये वाक्य सवाल है तो लगाइए अग्निहोत्रादि कर्मो का विधान करने वाले वाक्य के अर्थज्ञान के उत्तर काल में <laughs> किसका अर्थ है कर्मों का विधान करने वाले वाक्य का विधिक करते विधान करने वाले वाक्य है ना अपूर्ण अर्थ नहीं करना पूरा पूरा ठीक समझिये अग्नि उत्तराधिक कर्मों का विधान करने वाले वाक्यों के अर्थज्ञान के उत्तर काल में या अर्थज्ञान के पश्चात अनेक साधनों उपसंहार पूर्वकम अग्निहोत्री कर्म अनुष्ठेयम अनुष्ठेयम के पहले विराम दिया है वो विराम नहीं होना चाहिए पहले वाला बल्कि ये अनुम ये के बाद हो सकता है वैसे ये विराम का प्रयोग तो ठीक किया ही अर्ध अर्धविम पूर्ण विराम और वो उद्धरण चिन्ह कुछ ठीक ठीक लगाया ही नहीं इसने ये ठीक ठीक नहीं पंचवेशन किया नहीं इसने कहा क्या करना है, है। और संस्कृत पुस्तक प्राय इसी गोबर जैसी सब होती है कोई भी नियम का पालन नहीं होता संस्कृत हो गया। पंडित करते रहते हैं इसमें तो नहीं नहीं नहीं नहीं सब ये सब बढ़िया मैं ये देखो देख, देख, कि अनेक साधनों उपसंहारूर्वक हम या उपसंहार का संपादन या प्रयोग अनेक साधनों के प्रयोग पूर्वक अनेक साधनों के उपसंगार का संपादन संपादन मतलब समझिए करना है ना अनेक साधनों के संपादन पूर्वक या अनेक साधनों के प्रयोग पूर्वक साधन का मतलब है अंगकर्म एक मुख्य कर्म होता है और दूसरे क्या होते हैं अंग कर्म होते हैं जैसे संध्योपासन करेंगे हुँँ. तो संध्योपासन में जो गायत्री जप करेंगे वो जप क्या हुआ अंगी कर्म मुख्य कर्म हो गया अंगी हो गया ना जब तो अंगकर्म जैसे आचमन करेंगे तथा करेंगे प्राणायाम करेंगे ये सब क्या हुआ अंग कर्म एक मुख्य कर्म होता है दूसरा क्या होता है अंगिकर्म होता है ऐसे अंगी कर्म है तो ये अंग अंग के लिए यहाँ साधन शब्द का प्रयोग किया है और देखना ये अनेक अनेक साधनों के प्रयोग अग्नि कर्म अनुष्ठे है ठीक है अनुष्ठे है और देखना अहम करता मैं करता हूँ मम कर्तव्य मेरा कर्तव्य है इसी एवं प्रकार विज्ञान इस प्रकार जानने वाले इस प्रकार जानने वाले का इस प्रकार तो जानने वाला तो किस तो क्या क्या जानना क्या क्या जानना तो अनेक साधनों के प्रयोग पूर्वक अग्नि उत्तराधिकर्म अनुष्ठे हैं एक तो ये जानना हैं अनेक साधनों के प्रयोग पूर्वक अग्नि करना अनुष्ठे हैं इसको जानना और क्या जानना कि तो मैं करता हूँ और मेरा या करता हूँ हाँ ये जानना तीन बातें जानने को हुई ना यहाँ पे अनेक साधनों के प्रयोग पूर्वक के थे एक बात ये दूसरा में करता तीसरा में करत्य अब ये कब जानना है तो बताया ना कि अग्नि, अग्निरादि कर्मों के विधायक वाक्य के अर्थ ज्ञान के पश्चात अर्थ ज्ञान के पश्चात ये ज्ञान होगा ये ज्ञान कब होगा अर्थ ज्ञान के पश्चात हम्म ये सब होगा एवं प्रकार विज्ञान इस प्रकार ज्ञान वाले अज्ञानी का यहाँ अज्ञानी क्यों का क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं इसलिए उसको अज्ञानी कह दिया ये कर्म का ज्ञान होने पर भी आत्मा का ज्ञान नहीं इसलिए क्या कह दिया हाँ ये समझना इस प्रकार जैसा कर्म जिस प्रकार कर्म अनु होता है ऐसा जानने वाले अज्ञानी के लिए जैसे कर्म जैसे कर्म अनुष्ठेय होता है ऐसा जानने वाले अज्ञानी के द्वारा कर्म अनुष्ठेय होगा कि नहीं होगा होगा ना अज्ञानी का जैसा कर्म अनुष्ठेय होता है ना तू तथा तू न जाते इत्यादि आत्मस्वरूप विद्यार्थ ज्ञान उत्तरकाली उत्तर काली भावी किंचेयम न बहुति लगाइए पहले बात बल्फ लग गया ना अनुमति तक अनुमति की इसके बाद देखना अब तथा से उस प्रकार पहले यथा था ना अज्ञानी को बताया अज्ञानी के लिए कहते है तथाकार से उस प्रकार न जायते मेरी आत्मा उत्पन्न नहीं होता है मरता नहीं है नित्य है शास्वत है ऐसा सब इत्यादि आत्मस्वरूप का विधान करने वाले वाक्यों के अर्थज्ञान के पश्चात आत्मस्वरूप का विधान करने वाला वाक्य को न जायते कि आत्मस्वरूप का विधान करने वाले वाक्यों के अर्थज्ञान के पश्चात उत्तर काल है ना उत्तर काल में होने वाला या बाद में होने वाला उत्तर काल में होने वाला किंच न भगवती कुछ अनुष्ठे hai... नहीं होता है क्योंकि यहाँ कुछ कर्म का बोध होता है क्या जैसे की देखना अग्निहोत्र जो याद स्वर्ग कामा स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति अग्नि करे? कामना अग्निहोत्र हु तो करना क्या है अग्निहोत्र नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं अब यहाँ पर क्या है कि आत्मा को जान ये जब आत्मा को बता दिया गया कि वो उत्पत्ति आदि विकारों से रहित है जब आप ऐसा समझ लेंगे तब कुछ करेंगे क्यूँकी मतलब क्या है कहने का विप्राय है कि यदि कर्तव्य तो बुद्धि हो मैं करता हूँ और मेरा ये कर्म है ने? तब तो कुछ व्यक्ति कर पाएगा ऐसा जो समझ लिया कि मैं न उत्पन्न होता हूँ न मैं मरता हूँ न मैं करता हूँ तो कुछ नहीं कर सकता है सब पूछे अनु नहीं होता है ये पर है लगा ना करने कहा होगा अनु न बोती जो ना वहाँ लिखा थे पहले किन्तु किन्तु उस प्रकार तू तथा न जाए थे इत्यादि आप के विधायक वाक्यों के अर्थ ज्ञान के बाद में होने वाला कुछ भी कर्म कुछ भी अनुच्छे कर्म नहीं होता है हाँ हाँ जैसे वहाँ क्या था दूसरा था ना तो उत्तर काल भावी फिर उत्तर काल में होने वाला अज्ञानी का कुछ भी अनुच्छे नहीं है ज्ञानी का कुछ अनुच्छेद नहीं है दूसरा नहीं आना ज्ञानी का कुछ भी अनुच्छे कर्म नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं है अच्छा अब ध्यान देना स्वरूप विधि का मतलब यहाँ पर अज्ञात अर्थ का व्यापक है इसलिए विधि से दिया है है ना तो है। नहीं नहीं मतलब आत्मा तो ज्ञात है सबका लेकिन वो उत्पत्ति से रहित है विनाश से रहित है हमेशा रहने वाला है इस रूप में तो अज्ञात ही है ना ये सब जानते ही मैं हूँ है ना? अपने विषय में संदेह नहीं होता है पर मैं आगे भी बना रहूंगा ऐसा तो नहीं होता है ना पता है। पहले भी था ऐसा तो शास्त्र के बिना पता नहीं चलता है ना आ, आ, ऐसा मैं अपने भी संदेह नहीं मैं हूँ ये पता चलता है पर तो आगे भी रहूंगा पहले भी था ये तो शास्त्र से ही पता चलता है उत्पन्न नहीं हुआ मरूंगा नहीं, नहीं ये भी ऐसा पता चलता है और ये ठीक ठीक बोध हो जाए तो सब समस्या लोगों की हल हो जाएंगी और कुछ भी कोई दुनिया का कोई भी वस्तु समस्या का हल नहीं कर सकती है चाहे यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक के दुर्लभ पदार्थ मिल जाए हल हाँ नहीं हो सकता ये जो ज्ञान बताते है ना तो वही हल हाँ है ठीक ठीक वो, वो समझ में आ जाएगा कुछ नहीं करना आगे देखना किंतु ना, ना हम करता ना भोगता अहम करता ना भोगता ना है लगा अहम करता ना और अहम भोगता ना हम उधर भी जोड़ लेना मैं करता नहीं हूँ मैं भोगता नहीं हूँ इत्यादि इस प्रकार क्या है ये जो ज्ञान है ना मैं करता नहीं हूँ मैं भोगता नहीं हूँ ये जो ज्ञान है ना ये आत्मा के अकर्तृत्व को विषय करने वाला ज्ञान है जैसे अयम घटा इस प्रकार ज्ञान कैसा होता है घट को विषय करने वाला ज्ञान पट्टा इस प्रकार कौन सा ज्ञान होता है तो नहम कर, करता इस प्रकार कैसा ज्ञान हो रहा है आत्मा के अकर्तृत्व को विषय करने वाला ज्ञान अब हम ना भोगता ये आत्मा के अभोक्तृत्व को विषय करने वाला ज्ञान और अहम के बोला मैं एक हूँ मैं तो ये आत्मा के एकत्व को विषय करने वाला ज्ञान है अच्छा या से भी एकत्व आ रहा है एक दूसरे इत्यादि आत्मा के एकत्व अवकर्तृत्व आदि, आदि, आदि को विषय करने वाला ज्ञान आदि से भोक्त लेना आत्मा के अकर्तृत्व आत्मा के एकत्व एकत्व तो किसका अवकर्तृत्व किसका ये क्या है अभोक्तृत्व किसका आदि से अभोक्तृत्व लेना आत्मा के एकत्व, तो, तो, और एकत्री को विषय करने वाले ज्ञान से अन्य उपर देते अन्य कुछ संभव नहीं है इस ज्ञान से अन्य कोई कर्म इस ज्ञान से अन्य कुछ संभव नहीं है एक मिनट ये ऐसा समझना आपे उसको पहले वाले से तुलना करो आप जो पहले पढ़ाया गया है नहा पर क्या था की अग्निहोत्रादि विध्यर्थ ज्ञानो उत्तर काल भावम उत्तर काल के में क्या ज्ञान होता था कि अनेक साधनों के प्रयोग पूर्वक अग्निहोत्राधिकर्म अनुष्ठे हैं ये ज्ञान होता था ना ने, ने, ने। तो उससे अन्य अन्य उससे कर्तव्य का ज्ञान होगा क्या अन्य अनुष्ठे का ज्ञान तो नहीं होगा अग्निहोत्राधि विद्यार्थ ज्ञान उत्तरकालम में क्या था अनेक साधनों के उपसंगार पूर्वक अग्निहोत्राधिकर्मुष्ठ मैं करता हूँ मेरा कर्तव्य है ऐसा ज्ञान होता था तो ऐसा ये ये देखो फिर ध्यान देना वहाँ उत्तर काल में क्या होता था अनेक साधनों के उपसंगार का मनुष्ठ मैं करता हूँ और मेरा यह कर्तव्य है इस प्रकार क्या होता था ध्यान एवं प्रकार विज्ञान होता ऐसे जानने वाले अज्ञानी का अनुष्ठे कर्म था तो यहाँ पर मैं करता नहीं हूँ मैं भोगता नहीं हूँ इस ज्ञान के उत्तर काल में और कोई ज्ञान होगा जिससे की करने में प्रवृत्ति हो वहाँ उत्तर काल में जो दूसरा ज्ञान हुआ उसके द्वारा क्या हुई करूँ मैं प्रवृत्ति या उत्तर काल में और कुछ ज्ञान होगा नहीं, नहीं। तो मैं करता ही नहीं हूँ लगाना मैं करता नहीं हूँ मैं भोक्ता नहीं हूँ इत्यादि प्रकार से आत्मा को ए, आत्मा के एकत्व एकत्र कर्तवि को विषय करने वाले ज्ञान से अन्य कोई ज्ञान नहीं होता है ऐसा कर लेना ज्ञान से अन्य कोई ज्ञान नहीं होता जिससे की किसी कर्म जिससे की कुछ अनुष्ठे हो जिससे की किसी कर्म में प्रवृत्ति हो या जिससे की ज्ञानी के लिए कुछ अनुष्ठेव हो लगा इस ज्ञान से अन्य कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है ठीक है जिससे की उसकी किसी अनुठेय कर्म में प्रवृत्ति हो इसी कार इस प्रकार यह विभाग संभव होता है इस प्रकार यह भेद संभव होता है किसका ज्ञानी और अज्ञानी का कि वहाँ ज्ञान के बाद क्या है कि वो वो कुछ और ज्ञान होगा तो कर्म प्रवृत्त होगा या इस ज्ञान के पश्चात कोई कर्तव्य का ज्ञान तो कर्तव्य नहीं करेगा एक ज्ञान के पश्चात जो दूसरा ज्ञान है वो कर्तव्य को विषय करने वाला है चमकी लगाना और बताते हैं यह पुनः पुनः जो पुनः यह पुनः जो हम कर्ता इसी आत्मानव व्यक्ति की मैं करता हूँ इस प्रकार अपने को जानता है पुनः जो आम करता मैं करता हूँ इसी आत्मान व्यक्ति इस प्रकार अपने को जानता है किस प्रकार जानता है कि मैं करता हूँ तो जो अपने को करता समझता है ना तो उसको फिर ये भी मालूम होगा कि मेरा ये कर्म है सत्य करते किसको मैं करता हूँ ऐसा जानने वाले को मदम कर्तव्य मेरा यह कर्तव्य है ऐसी अवश्य भावनी बुद्धि होती है अवश्य भावनी मतलब अनिवार्य रूप से अवश्य होने वाली मेरा ये कर्तव्य है ऐसी आवश्यक भावनी बुद्धि होती है तदअपेक्षा उस बुद्धि की अपेक्षा सहकारा से, से वह करता कर्मो का अधिकारी होता है उस बुद्धि की अपेक्षा से वह करता कर्मो का किसकी अपेक्षा से उस बुद्धि की अपेक्षा से मेरा यह कर्तव्य है उस बुद्धि की अपेक्षा से वह करता कर्मो का अधिकारी होता है इस प्रकार है ना इस प्रकार प्रति कर्माणी उस अज्ञानी के प्रति या उस अज्ञानी के लिए कर्म होते हैं या उस अज्ञानी के प्रति कर्मों का विधान किया जाता है उस अज्ञानी के प्रति कर्मों का विधान किया जाता है साचा अविद्वान और वह अज्ञानी है वह अविद्वान है कौन जिसके लिए कर्मों का विधान किया जाता है उभव तो ना विजानी था इस बच्चे ने मतलब और उभव सौ तो ना भी जानी इसी वचनाथ का अविद्वान उभव सऊना तो भी जानी था इस वचन से वो क्या है अज्ञानी है कौन अज्ञानी है क्या था उभव सौना तो भी जानी तो ना यंटीना हाँ जो क्या है वो यस, या यश याम हाँ ये दोनों ही जानते नहीं है ये दोनों ही अज्ञानी है अच्छा ठीक है मतलब वो अज्ञानी है जो कर्तव्य तो ये सब समझता है आगे देखना विशेषित्य क्या विदुषा क्या विशेषित का अर्थ है पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त ज्ञानी पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त ज्ञानी के लिए कथम सा पुरुषा इति कर्माक्षेप वचनात् प्रकार कर्मों के आक्षेप का वचन है कर्मों के हाँ उसके लिए कर्मों का कर्मों के आक्षेप बोधक वचन है न कर्मों के निषेध बोधक वचन है किस प्रकार कथम सा पुरुषा अब यहाँ पर ज्ञानी के लिए कहाँ से बात आई है ना हम करता ना भोगता है अच्छा और ज्ञानी के लिए कहाँ पर आई थी दूसरा कर्म संभव भी था ना ये आत्मनाथ विवेक ज्ञाने बुद्धिवृत्या विद्या ये आया था अच्छा पूर्वोक्त विशेषणों वाले कर लो अथवा ऐसा करना कि विभाग ठीक है कर सकते हैं पूर्वोक्त विशेषणों वाले वो किस एक विशेषण उसका क्या बताया था विद्याग्राफ वो, वो देखना कल पड़ाया था एवम एवं आत्मनात्म विवेक ज्ञाने ने बुद्धि वृत्या विद्या।, विद्या।, विद्या ये विद्या विशेषण है ना असत रूपयाथता विद्या पूर्वोक्त विद्या विशेषण वाले ज्ञानी के लिए पूर्वोक्त विद्या विशेषण क्या उसका विद्या विद्या विद्वान कहा जाता है पूर्वोक्त विद्या विशेषण वाले ज्ञानी के लिए प्रथम सा इस प्रकार कर्मों का आक्षेप करने वाला वचन है अच्छा बताता हूँ मैं तस्मात्ता इससे इस कारण से अव्यप्री आत्मदर्शनो विशेषित से अभिक्रीय आत्मा को जानने वाले विशिष्टत्व से तो भी विशिष्ट विद्वान का विशिष्ट तो वहाँ भी विशिष्टत्व से भी विशिष्ट विद्वान कर सकते हैं दूसरे की अपेक्षा वो विशिष्ट ही है किस विशेषण से विशिष्ट है विद्या से हाँ लगाइए इस कारण अवित्री आत्मदर्शिना विशिष्टत्व से अभिक्रीय आत्मा को जानने वाले या निर्विकार आत्मा को जानने वाले विशिष्ट भी है कि विशिष्ट विद्वान का विशिष्ट विद्वान का क्या मुख और मुमुक्षु का सर्व कर्म संसिकार सर्व सब कर्मों के संन्यास में ही अधिकार है तो सब कर्म अधिकारा है, सभी कर्मों के संयास में ही अधिकार है किसका किसका विद्वान का और मुमुक् का विद्वान मतलब जिसको जो क्या है कि आत्मा को जानता है ठीक ठीक आत्मा को जान रहा है वो हो गया विद्वान है ना जिसको आत्मा का और ये दूसरा मुमुक्षु बल्ला वो संसार चक्र से छूटना चाहता है उसका किसमें अधिकार है में सर्वकर्म संन्यास एवं लगा दिया है भाष्यकार ने उसको दूसरे किसी में अधिकार नहीं है कर्म आदि में किसी में कोई अधिकार नहीं है उसको सर्वकर्म संन्यास और सर्वकर्म संन्यास मन से नहीं विधि पूर्वक संन्यास लेना चाहते ये इनका तात्पर्य सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार है कहते हैं दूसरे विद्वान कहते हैं कि जो मुमुक् है तो उसको क्या है कि मतलब अधिक ज़्यादा के लिए ज़्यादा प्रशंसित तो कोई नहीं मानता है इतना जरूर है मानते हैं दूसरे आचार्य प्रबल वैराग्य है तो संन्यास ले, ले, ले, ले, लेना चाहिए ले नहीं तो ऐसा बिना संन्यास के भी मोक्ष होता है क्योंकि मोक्ष किससे होगा ब्रह्म विद्या से होगा तो ब्रह्म विद्या किसी भी आसन में प्राप्त हो सकती है अंदर से उपराता असंगता होगी तो कहीं भी हो जाएगी और अपने आश्रम विद कर्मों को दूसरे आचार्य मना नहीं करते हैं निषिद्ध कर्म काम्य कर्मो को मना किया गया है हाँ यह है और इनके यहाँ तो सब कर्म संस अधिकार है मतलब सर्व कर्म संन्यास में इनका अधिक जोर है अच्छा अब देखना अत्योकार का इस कारण ही इस कारण ही भगवान नारायण में शंकर के चार शिष्य थे चारों ऊंचे अधिक आयु वाले लगते है चित्र को देखने से वृद्ध थे वृद्ध थे इनकी आयुष कम थी बत्तीस वर्ष में ब्रह्मलीन हो गए हैं और मध्वाचार तो इनसे भी आगे निकल गए जिसको जिसको सन्यास दिया है 8 10 वर्ष की आयु में ही दिया अधिक आयु वाले को सन्यास ही नहीं दिया वो भी एक आचार्य है शंकर के सहयोगी विशिष्ट आचार्य हुए हैं वो तो किसी भी अधिक आयुष वाले को सन्यास ही नहीं दिया उन्होंने सन्यास किया अधिकारी समझ लिया उनको ये 10 वर्ष 12 वर्ष का उसको दिया उसको <laughs> आगे देखना होकर तो इस कारण ही इस कारण ही भगवान नारायण इस कारण इस कारण ही भगवान नारायण किस कारण कि उसका सर्व कर्म संन्यास में ही अधिकार है अच्छा चलो भी बताते हैं भगवान नारायण सांख्यानिकार्थ है यहाँ पर भी दूसरा सांख्यकार होता है सांख्य योगी सांख्यकार क्या है सांख्य योगी या ज्ञान योगी तो यहाँ संख्यान का अर्थ कर दिया दुखी अभिदूषा है और क्या अभिदूषा करमीणा का क्या अर्थ है अभिदूषा कर्मी का कर अर्थ है अज्ञानी इसलिए भगवान नारायण ने ज्ञानी मतलब सांख्य ज्ञानी और अज्ञानी इस प्रकार विभाग करके इस प्रकार विभाग करके ज्ञान योग्यन संख्या नाम कर्म योग्योगी नाम इस प्रकार उनको दो निष्ठा ग्रहण करवाते हैं दो निष्ठा तो ऐसा लगाइए इस कारण से भगवान नारायण ज्ञान योग्यन संख्या नाम कर्म योग योग इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी का विभाग करके उनको दो निष्ठाओं दो निष्ठा ग्रहण करवाते हैं या दो निष्ठाओं का उपदेश देते हैं विभाग करके उपदेश देते हैं मतलब पृथक पृथक उपदेश देते हैं यहाँ एक बात पर ध्यान देना एक ज्ञानी नाम ज्ञानी नाम ये अर्थ है ना उसका सन्यासी रहा है ये बताए ना सर को सन्यासी और ज्ञानी नाम अर्थ है उसका ये ध्यान देना कर्माक्षेप बचनाथ था ना ऊपर कर्माक्षेप बचनाथ में पंचमी थी <ुछ warfare> अच्छा और उभव तोना भी जानी था इसी बचनाथ खैर वहाँ तो लग जाता है की उभ तो बिजानी था इस वचन से वो अज्ञानी है और यहाँ लगाना और विशिष्ट विद्वान के लिए कथम सा पुरुषता इस प्रकार कर्मों के आक्षेप बोधक वचन होने से कर्मों का आक्षेप बोधक वचन होने से और फिर ये जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से कि उस ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है पंचमी है ना तो हेतु का कर्ण कुछ जोड़ना पड़ेगा क्या उस ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है ऐसा जोड़ना पड़ेगा क्योंकि पंचमी लगी ये हेतु है तो हेतु किसमें हेतु है या? विशिष्ट कथम पुरुषा कथम सा पुरुष विशिष्ट विद्वान के लिए कर्मों के आक्षेप बोधक वचन होने से या विशिष्ट विद्वान के लिए इस कर्म प्रकार कर्मों का आक्षेप बोधक वचन होने से उसके लिए कर्म नहीं है ये जोड़ना जो हेतु है वहाँ पर तथा चाह पुत्रा आ भगवान व्यासाचा तथा और वैसा ही भगवान व्यास ने पुत्र को कहा है अब पूर्ण वैराग्य हो त्याग हो तो कहीं भी उसको जो है ना क्या ब्रह्म विद्या से उसको साक्षात्कार हो जाएगा संन्यास लेने पर भी ज्यादा त्याग होता है ऐसा तो नहीं है ना शास्त्र में तो बहुत बहुत अच्छा बताया है संन्यास के बारे में लेकिन वैसा पालन हो तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अब देखना तो और वैसा भगवान व्यास ने पुत्र के लिए कहा है पुत्र तो मैं सुखदेव द्वा क्या द्वाइमऊ गऊ अथ पन्धान ये दोनों मार्ग है ये दोनों मार्ग हैं कौन सुविधि मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं सांख योग और कर्मयोग ये दो मार्ग हैं तथा क्या ऐसा आजकल कोई बाप समझाते अपने बेटे को समझाना चाहिए यही शिक्षा देनी जाइए यहाँ एक मस्त राम के एक महात्मा रहते थे पिछले साल जाने में वो बोले हमारे पिताजी यही सिखाते थे बहुत अच्छे सन्थे वो बोले की इतना करो इतना जब करो ये करो बोले हमको यही सिखाया उन्होंने आजकल गुजरात में है क्रिया पथस्या हुए पुरस्तात्न्यास्या क्रियापथाचार एवं पुरस्कार पूर्व में क्रिया मार्ग का प्रवृति मार्ग पूर्व में प्रवृति मार्ग ही है पश्चात संन्या और बाद में क्या है संयास मतलब निवृत्ति मार्ग संन्यास का क्या है पूर्व में प्रवृत्ति मार्ग और बाद में क्या है निवृति मार्ग है तो प्रवृति में भी क्या है शास्त्र संबद्ध कर्म करना है है सम्मत कर्मों को निष्काम भाव से करना है ये है और आजकल जो प्रवृत्ति चल रही है ये प्रवृत्ति नहीं है ये तो सब राक्षसी व्यवहार है ये वो तो निषिध कर्मों को छोड़ करके काम काम कर्म और निषिद्ध कर्मों को छोड़ करके भगवान की आराधना रूप शास्त्रीय कर्म करने हैं ये प्रवृति मार्ग है निषिद्ध छोड़ो काम छोड़ो सात सम्मत शास्त्रीय कर्मो को करना दया परोस्कार जो भी है वो भगवान की आराधना रूप वो है प्रवृत्ति मार्ग आजकल जिसको प्रवृत्ति कहे थे रक्ष मार नहीं है विभागम पुनः पुनः दर्शिये थी भगवान एक विभागम भगवान एतम विभागम यो इस विभाग को ही पुनः पुनः कहेंगे पुनः पुनः कहेंगे अतत्वित अहंकार विमूढ़ करता हम इति मे लोग तो इतना ही है ना अहंकार विमूड आत्मा करते मन अतत्वित तू नहीं है ना उसमें तो ये उदाहरण के रूप में इसको बनाना नहीं चाहिए ये ये गीताबे वाली गलती है अतत्वित तू इसको अलग अक्षर अच्छा किया है ना इसको नहीं करना चाहिए ये तो भाष्पीकार का अपना सकते है की अज्ञानी तो मतलब मोहित अहंकार से मोहित हुआ चित्त वाला अज्ञानी तो मैं करता हूँ ऐसा मानता है मैं करता हूँ ऐसा मानता है भाष्पकार का शब्द है कि अहंकार से मोहित हुआ चित्त वाला कौन तत्वता कौन हाँ अहंकार से अहंकार आत्मा आत्मा मोहित हुआ चित्त वाला अहंकार से मोहित हुए चित्त वाला अज्ञानी तो मैं करता हूँ ऐसा मानता है और तत्ववे कैसे मानता है तत्वित ना हम करोगी तत्वता ऐसा मानता है की मैं नहीं करता हूँ मैं नहीं तो वहाँ तत्विद्ध सब है ना इसलिए शब्द का भाष्यकार ने प्रयोग किया है मतलब धरण के अक्षरों में नहीं लिखना चाहिए इसको जैसे दूसरा अक्षर अच्छा है वैसे लिखना चाहिए तथा सर्व कर्माणि मनसा कि सभी कर्मों का मन से त्याग करके रहता है सभी कर्मों को मन से त्याग करके रहता है अच्छा तो यज्ञानी अज्ञानी का भेद आ गया ना और आगे कुछ है क्या तत्प्रकार से उस विषय में कैचित पंडित मन्या करके कहीं रहता है क्या ये समझ लेना अब इसमें जो है शंका आ गई शंका आ गई थे उस विषय में पंडितम मन आत्मान पंडितम मन आत्मान पंडितम मन्य को ना पंडितम मन कुछ अपने को पंडित मानने वाले ऐसा कहते हैं ऐसा कहते हैं? देखना जनमादभाव विक्रिया रहता क्रियापाठी विक्रिया दिक्रिया। दिक्रिया। अक्रिया। क्या जन्मिड की विक्रिया कि छि छह प्रकार छह तो प्रकार के भाव पदार्थ के विकारों से रही न जाते जायते अस्थि बताया है ना हाँ जायते मतलब जन्म उत्पत्ति कि जन्म छह प्रकार जन्म छह भाव पदार्थ के विकारों से रहित, जन्म छह भाव प्रकार के विकारों से रहित अविकारी अकर्ता एक आत्मा में हूँ अविकारी अकर्ता एक आत्मा में हूँ लग गया कैसा ध्यान देना एक आत्मा में हूँ है तो आत्मा का विशेषण क्या क्या है यहाँ पर जन्म छह भाव विकारों से रह जन्म छह भाव पदार्थ के विकारों से बस में आती है भाव पदार्थ के छह विकार है उनसे रहित आत्मा में है छह विकारों से रहित हो गया ना आत्मा और फिर क्या बोला है अभी ये हाँ इनसे रहित है और इनसे रहित विकारों से रहित होने के कारण क्या है वो निर्विकार, निर्विकार। अच्छा तो उसका रहता का यार समझ लेना अभिक्रिया जब छह भाव विकारो से रहित निर्विकार रही का ये क्या है निर्विकार और फिर अकर्ता कौन है वही आत्मा एक कौन है वही आत्मा है हाँ तो ये जो है वस्तु स्थिति है पर कुछ ये पंडितम मनिया कुछ अपने को पंडित मानने वाले मतलब पंडित नहीं और पंडित मानने वाले हैं ये मतलब है जो ने पंडित नहीं है फिर भी पंडित मानते हैं उनकी कि इति ज्ञान ज्ञानम न उत्पन्न ऐसा किसी को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है ऐसा किसी को ज्ञान उत्पन्न ये शंका है यती के जिस ज्ञान के होने पर सर्व कर्म संस का उपदेश दिया जाए यदि ऐसा किसी को ज्ञान हो जाए तो उसके लिए सर्वकर्म सन्यास का उपयोग हो सकता है और ऐसा ज्ञान होता ही नहीं है इसलिए सर्वकर्म सन्यास का उपदेश संभव नहीं बात है इस बल में उस विषय में जो विषय कहा गया अभी कुछ अपने को पंडित मानने वाले विद्वान कहते हैं कि जन्मादि छह भाव प्रकार के जन्मादि छह भाव विकारों से रहित अभिकारी या कर्ता एक आत्मा में हूँ ऐसा किसी को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है यशमिन सती कर दे सती जिस ज्ञान के होने पर सर्व सर्वकर्म संस का उपदेश दिया जाए ये शंका है ना फिर मतलब ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं। क्यों क्योंकि वैसा मानने पर कैसा जैसी शंका है वैसा मानने पर क्या की वैसा ज्ञान किसी को उत्पन्न नहीं होता है ऐसा मान लिया जाए ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि वैसा मानने पर ना जायते इत्यादि शास्त्र का उपदेश करना व्यर्थ होगा क्योंकि वैसा मानने पर ना जायते इत्यादि शास्त्र का उपदेश करना व्यर्थ होगा तो जब ज्ञान होगा ही नहीं तो ना जायते इस, इस ये ये वचन व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं होगा तो भगवान का कहा होगा कोई वचन व्यर्थ हो सकता है क्या तो व्यर्थ कब नहीं होगा जब माना जाए वैसा ज्ञान नहीं होगा वैसा ज्ञान होता है होता है ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना क्योंकि वैसा मानने पर क्या कि किसी को वैसा ज्ञान नहीं होता है वैसा मानने पर ना जायते इत्यादि शास्त्र का उपदेश करना व्यर्थ होगा अब यह सिद्धांति बताते हैं ना अब एक इसमें और सिद्धांति बात बताते हैं ध्यान देना लोग पाप कर्मों से बचते हैं आ? अच्छे कर्म करते हैं क्यों क्या समझते हैं कि अच्छे कर्म करने से शास्त्र बीच कर्म करने से क्या होता है धर्म होता है क्या होता है तो धर्म में ध्यान देना इस कर्म के करने से धर्म है इस कर्म के करने से अधर्म है यह किससे मालूम होता है शास्त्र से शास्त्र के उपदेश से ही मालूम होता है शास्त्र के अपना उडंट पुत्र को एक समाचार मारो अपने से वृद्ध को अपने पिता को मारोगे व्यक्त तो क्रिया तो एक ही जैसी है तो कोई क्रिया में पाकफून है क्या शास्त्र से ही पता चलेगा कि उडंट पुत्र को प्रताड़ित करना क्या है वो तो धर्म ही है वहां जो पने से पूज्य हैं, उनको ऐसा करेंगे तो महापाप है तो शास्त्र से ही पता चलता है ना कोई क्रिया तो एक ही दोनों है। तो अब देखेंगे आप तो जैसे शास्त्र से क्या मालूम होता है धर्म धर्म का अस्तित्व और शास्त्र से ही मालूम होता है कि मर करके दूसरे देह की प्राप्ति होगी ये किससे मालूम होता है तो जैसे शास्त्र से धर्म का अस्तित्व मालूम होता है और मर करके दूसरे देह की प्राप्ति होती है या शास्त्र से मालूम होता है वैसे ही शास्त्र से ये भी मालूम हो जाएगा कि आत्मा अभिकारी है या, या करता है एक है पंक्ति लगाना ये यथाचार और जैसे ध्यान देना इस वाक्य की समाप्ति में इति पृष्ठव्या है कि नहीं है ऐसा पूछना चाहिए किससे पंडितम मन्या से पंडितम मन्या से यह बात पूछनी चाहिए क्या पूछनी चाहिए बताते हैं और जैसे शास्त्रोपदेश के सामर्थ्य से शास्त्रोपदेश के सामर्थ्य से कर्तू कार शास्त्र के सामर्थ्य से कर्म करने वाले को धर्म के अस्तित्व का ज्ञान धर्म अस्तित्व विज्ञान हम है ना धर्म के अस्तित्व का ज्ञान चार देहांतर संबंधी ज्ञानम और देहांतर की प्राप्ति का ज्ञान अन्य देह की प्राप्ति का ज्ञान नूतन देह की प्राप्ति का ज्ञान संभव होता है किसका किसका ज्ञान संभव होता है धर्म के अस्तित्व का ज्ञान और देहांतर की प्राप्ति का ज्ञान किससे संभव होता है शास्त्रोपदेश देश सामर्थ्य और किसको संभव होता है कर्ता कर्म करने वाले मनुष्य को है और जैसे शास्त्रों के सामर्थ्य से कर्तु कर कर्म कर्ता को धर्म के अस्तित्व का ज्ञान और देहांत की प्राप्ति का ज्ञान संभव होता है होता है न तथा उसी प्रकार शास्त्रार्थ कर शास्त्र से शास्त्र से उस आत्मा को शास्त्र से शास्त्र से उस पुरुष को कर लेना शास्त्र से उसे उस पुरुष को शास्त्र से उस पुरुष को या मुमुक्षु पुरुष ले लेना शास्त्र से उस पुरुष को आत्मा के अभिक्रियत्त। का से उस पुरुष को आत्मा के अभिकार अभिकारित्व अकर्तृत्व और एकत्ववादी का ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होगा या क्यों नहीं होगा लगा तथा कर्त उसी प्रकार शास्त्र शास्त्रात लेना शास्त्र से उस पुरुष को ही शस्त्र के साथ रखना शास्त्र से उस पुरुष को ही या उस मनुष्य को ही आत्मा के अभिकारित्व आकर्षित ज्ञान क्यों नहीं होगा इसका क्या मतलब है होगा हो हो ये भी आक्षेप अर्थ में है क्यों नहीं होगा तो कारण नहीं पूछ रहे हैं आपसे आशीर्वाद आक्षेप है इसी पृष्टव्य ऐसा पूछना चाहिए उनसे क्यों ज्ञान नहीं होगा तो फिर यदि वो उत्तर देना चाहे कर्णागोचरत्वा आत्मा क्या, क्या कि है कि कर्ण का आग... अविषय है करण का अविषय है करण का विषय है मतलब करण से उसको नहीं जाना जा सकता है वैसे कोई भी वस्तु विषय बनती है तो किसकी बनती है बोलो नहीं विषय किसकी होती है ज्ञान की ज्ञान इच्छा और कृति ये तीन सविषयक होते हैं तो विषय ज्ञान का होगा इच्छा का होगा कृति का होगा तो ज्ञान का जब कहा जाए आत्मा करण का विषय नहीं है तो इसका मतलब है करण जन्य ज्ञान का विषय नहीं है ना णजन्य ज्ञान जब कर्ण जन ज्ञान का विषय नहीं इच्छा तीन का ही होता है और किसी का नहीं होता है ठीक है कि करण कर्णजन्य ज्ञान का विषय नहीं है इसलिए क्या कहते तो हैं करण का विषय करण अगोचरत्वाद की आत्मना करण अगोचरत्वाद की आत्मा करन करन का करण अविश्वेष आत्मा करण का विषय नहीं है कि हुई शंका जब आत्मा करण का विषय ही नहीं है तो आत्मा को फिर मतलब तो आप छह छाविकारो से रही कविक्री आत्मा ये करण का विषय है तो जान पाएंगे क्या जब करण का विषय ही नहीं है तो कैसे जानेंगे जानने के साधन तो हमारे पास करण ही है जानने के साधन क्या है और जब करण का विषय ही नहीं है तो अभिकारी आत्माओं को जान सकते हैं क्या ये शंका होगी तो भाष्यकार कैसे ना ऐसा नहीं कहना वो तो कर्ण का विषय है ऐसी बात नहीं है ऐसा नहीं कहना क्यों मन से ही वृष्टव्यम की मन के द्वारा ही उसका दर्शन करना चाहिए मन के द्वारा ही या मन से ही साक्षात्कार करना चाहिए किसका आत्मा का किससे साक्षात्कार करना चाहिए मन से तो मन हुआ? ऐसा नहीं कहना, क्योंकि मनसही वृष्टव्यों में शुरू है। ना ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना कारण बताना पड़ेगा ना तो कारण वो अब शुरू में पंचमी लगी है ना पंचमी बुझना क्योंकि मनसही वृष्टव्य ऐसी श्रुति है अब इसको समझने का प्रयास करिए यथो तो वाचो निवर्तन थे अपराध ममता आनंदम ब्रह्मणों विद्वान ना विदेती कुत कुछ, च्चन, कुछ च्चन और कदाचन दोनों है दो श्रुति दो स्थानों पे ये है पर एक जगह कुटस्तन एक जगह कदाचन है किसी से व्यय नहीं करता कभी व्यय नहीं करता ऐसा है की यथो तो वाचो निवर्तन मन के उदाणी जिसको बिना पाए लौट आती है तो इसका मन के उदाणी जिसको बिना पाए लौट आती है मतलब क्या है की वाणी भी लौट आती है और मन भी लौट आता है तो इससे क्या मालूम होता है कि मन का विषय नहीं है जो मन मनते मन से ही जानना चाहिए तो इससे क्या मालूम होता है कि मन उसको जानने का साधन है तो विरोध प्रतीत होता है जमीन ये तो वाचु वाणिवर्तन से द्वारा मालूम होता है कि मन उसको नहीं जान सकता है वो तो मन का विषय नहीं है और मनतेम से क्या मालूम होता है की मन उसको जान सकता है मन का विषय है तो विरोध प्रतीत होता है तो विरोध तो ध्यान देना इसका परिहार क्या है कि जब कहा जाए कि आत्मा को मन का विषय नहीं है तो उसका मतलब है अशुद्ध मन का विषय नहीं है अशुद्ध मन का जो काम आदि विकारों से युक्त जो मन है उस मन का विषय और जब कहा जाए मन से ही उन दृष्टि उनकी मन से ही जानना चाहिए तो मतलब शुद्ध मन का विषय है शुद्ध मन का हाँ शुद्ध मन कौन है जो काम विकारों से रहित मन है निष्पाथ मन है उसका विषय है समझिए और यदि सर्वथा विषय मान लिया जाए तो सच जैसा आत्मा हो जाएगा बंध्या जैसा हो जाएगा बंध्या जैसा तो तो ही होगा तो अशुद्ध मन का विषय नहीं है शुद्ध मन का विषय तो यही है, है। तभी तो मन सेवन दृष्ट में श्रुति कह रही श्रुति दर्श होगी श्रुति दर्श नहीं है श्रुति की संगति लगानी चाहिए विरोध प्रतीको संगति लगानी चाहिए पंक्ति देखना अब बताते हैं शास्त्राचार्य शास्त्र और आचार्य के उपदेश से शास्त्र और आचार्य के उपदेश से तथा शास्त्र और आचार्य के उपदेश से समि से शुद्ध किया हुआ समदम बा इंद्रियों का निग्रह और अंतर इंद्रिय का निग्रह समे एक क्या है वाय इंद्रिय का निग्रह है ये क्या है अंतर इंद्रिय का निग्रह है तो वाय इंद्रिया और अंतर इंद्रिय सब कुछ बस में होना चाहिए तो समम सम आदि से शुद्ध किया हुआ मन तो समम करोगे तब मन शुद्ध होगा तब उस मन के द्वारा आत्मा को जान सकते हैं और समम का तो आजकल पाले नहीं नहीं है है ना कुछ भी पाले ही नहीं समम का कोई प्रयास ही नहीं है सामने दिखी तो देखना तो इसलिए सब पढ़ना पढ़ाना होगा वकीलों की पढ़ाई नहीं शास्त्र की पढ़ाई हो रही है आत्मा पूजा नहीं को जान ही नहीं पाता है इसलिए भी खूब विद्वान बन जाएंगे पर आत्मा को नहीं जान पाते तो से, से, मन है नहीं धमादी तो से शुद्ध किया हुआ मन आत्मदर्शन में साधन है या आत्मदर्शन में करण है लगाइए शास्त्र तथा आचार्य के उपदेश द्वारा शास्त्र तथा आचार्य के उपदेश द्वारा समादी से शुद्ध किया हुआ मन आत्मदर्शन में साधन है आत्मदर्शन में करण है इस बात को कल करेंगे तो मन आत्मदर्शन में करण है ऐसा करोगे कल श्लोक आना चाहिए कल नहीं आएगा आएगा इस तरह चलना कल तर श्लोक आ जाए तो श्लोक आना है अच्छा तो मन करण है शुद्ध मन है तो का पालन होना चाहिए पूरा पूरा इसका नहीं सत्य ही जीवन में नहीं है सत्य सम होगा मनसा वाचा कर्मणा भिन्न हो रहे हैं तो कहाँ आ जाएगा